बोलती कहानियां कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है प्रेमचंद की कहानी स्वर है माधवी चारुदत्ता का तो आइए सुनते हैं स्त्री और पुरुष विपिन बाबू के लिए स्त्री ही संसार की सुंदर वस्तु थी वो कवि थे और उनकी कविता के लिए स्त्रियों के रूप और यौवन की प्रशंसा ही सबसे चित्ताकर्षक विषय था उनकी दृष्टि में स्त्री जगत में व्याप्त कोमलता माधुर्य और अलंकारों की सजीव प्रतिमा थी जबान पर स्त्री का नाम आते ही उनकी आंखें जगमगा उठी थी कान खड़े हो जाते थे मानो किसी रसिक ने गाने की आवाज सुन ली हो जब से होश संभाला तभी से उन्होंने उस सुंदरी की कल्पना करनी शुरू की जो उनके हृदय की रानी होगी उसमें उषा की प्रफुल्लता होगी पुष्य की कोमलता कुंदन की चमक बसन की छवि कोयल की ध्वनि वो वर्णित सभी उपमाओं से विभूषित होगी वो उस कल्पित मूर्ति के उपासक थे कविताओं में उसका गुण गाते मित्रों से उसकी चर्चा करते नित्य उसी के ख्याल में मस्त रहते थे वो दिन भी समीप आ गया था जब उनकी आशाएं हरे भरे पत्तों से लहराएंगे उनकी मुरादें पूरी होंगी कॉलेज की अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई थी और विवाह के संदेश आने लगे थे विवाह तय हो गया विपिन बाबू ने कन्या को देखने का बहुत आग्रह किया लेकिन जब उनके मामू ने विश्वास दिलाया कि लड़की बहुत ही रूपवती है मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है तब वो राजी हो गए धूमधाम से बारात निकली और विवाह का मुहूर्त आया वधू आभूषणों से सजी हुई मंडप में आई तो विपिन को उसके हाथ पांव नजर आए कितनी सुंदर उंगलियां थी मानो दीप शिखाये हो अंगों की शोभा कितनी मनोहारिणी थी विपिन भूले न समाये दूसरे दिन वधु विदा हुई तो वो उसके दर्शनों के लिए इतने अधीर हुए कि जो ही रास्ते में पालकी रखकर मुंह हाथ धोना शुरू किया आप चुपके से वधु के पास जा पहुंचे वो घूंघट हटाए पालकी से सिर निकाले बाहर झाक रही थी विपिन की निगाह उस पर पड़ गई घृणा क्रोध और निराशा की एक लहर से उन पर दौड़ गई ये वो परम सुंदर रमणीन थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी जिसकी वो बरसों से कल्पना कर रहे थे ये तो एक चौड़े चिपटी नाक और फूले हुए गालों वाली कुरुपास्त्री थी रंग हो था पर उसमें लाली के बदले सफेदी थी और फिर रंग कैसा ही सुंदर हो रूप की कमी नहीं पूरा कर सकता विपिन का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया हाँ इसे मेरे ही गले पड़ना था क्या इसके लिए समझ संसार में और कोई न मिलता था उन्हें अपने मामू पर क्रोध आया जिसने वधू की तारीफों के पुल बांध दिए थे अगर इस वक्त वो मिल जाते तो विपिन उनकी ऐसी खबर लेता कि वो भी याद करते जब कहा उन्हें फिर पालकिया उठाई तो विपिन मन में सोचने लगा इस स्त्री के साथ कैसे मैं बोलूंगा कैसे इसके साथ जीवन काटूंगा इसकी और तो ताकने ही से घृणा होती है ऐसी कृपास्त यह भी संसार में है इसका मुझे अब तक पता न था क्या मुंह ईश्वर ने बनाया है क्या आंखें हैं मैं और सारे एबो की ओर से आंखें बंद कर लेता लेकिन वो चौड़ा सा मुंह हे भगवान क्या तुम्हें मुझी पर यही वज्रपात करना था बिपिन को अपना जीवन नरक सा जान पड़ता था वो अपने मामू से लड़ा ससुर को लंबा खर्रा लिखकर फटकारा माँ बाप से हुज्जत की और जब इससे शांति न हुई तो कहीं भाग जाने की बात सोचने लगा आशा पर उसे दया अवश्य आती थी, थी वो खुद को समझाता कि इसमें उस बेचारी का क्या दोष है उसने जबरदस्ती तो मुझसे विवाह किया नहीं लेकिन ये दया और ये विचार उस घृणा को न जीत सकता था जो आशा को देखते ही उसके रूम रूम में व्याप्त हो जाती थी आशा अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती तरह तरह से बाल संवारती घंटों आईने के सामने खड़ी होकर अपना श्रृंगार करती लेकिन विपिन को ये शुत्र से मालूम होते वो दिल से चाहती थी कि उन्हें प्रसन्न करूँ उनकी सेवा करने के लिए अवसर खोजा करती थी लेकिन विपिन उससे भागा भागा फिरता था क... अगर कभी भेंट हो जाती तो कुछ जली बातें करने लगता कि आशा रोती हुई वहाँ से चली जाती सबसे बुरी बात यही थी कि उसका चरित्र भ्रष्ट होने लगा वो ये भूल जाने की चेष्टा करने लगा कि मेरा विवाह हो गया है कई कई दिनों तक आशा को उसके दर्शन भी न होते वो उसके कह कह की आवाजें बाहर से आती हुई सुनती झरोके से देखती कि वो दोस्तों के गले में हाथ डाले सैर करने जा रहे हैं और तड़प कर रह जाती एक दिन खाना खाते समय उसने कहा अब तो आपके दर्शन ही नहीं होते क्या मेरे कारण घर छोड़ दीजिएगा क्या बिपिन ने मुंह फेरकर कहा घर ही पर तो रहता हूं आजकल जरा नौकरी की तलाश है इसलिए दौड़ धूप ज्यादा करनी पड़ती है आशा सुनती हो आजकल सूरत बनाने वाले डॉक्टर पैदा हुए हैं बिपिन क्यों नाहक चिढ़ाती हो यह तुम्हें किसने बुलाया था आशा आखिर इस मर्ज की दवा कौन करेगा विपिन इस मर्द की दवा नहीं है जो काम ईश्वर से न करते बना उसे आदमी क्या बना सकता है आशा ये तो तुम ही सोचो कि ईश्वर की भूल के लिए मुझे दंड दे रहे हो संसार में कौन ऐसा आदमी है जिसे अच्छी सूरत बुरी लगती हो लेकिन तुमने किसी मर्द को केवल रूपहीन होने के कारण कुवारा रहते देखा है रूपिन लड़कियां अभी माँ बाप के घर नहीं बैठी रहती किसी न किसी तरह उनका निर्वाह हो जाता है किसी न किसी तरह उनका निर्वाह हो ही जाता है उसका पति उन पर प्राण न देता हो लेकिन दूध की मक्खी नहीं समझता विपिन ने झुंझला कर कहा क्यों नाक ना सिर खाती हो मैं तुमसे बहस तो नहीं कर रहा हूं दिल पर जबर नहीं किया जा सकता और न दलीलों का उस पर कोई असर पड़ सकता है मैं तुम्हे कुछ कहता तो नहीं हूं फिर तुम क्यों मुझसे हुज्जत करती हो आशा ये चिड़की सुनकर चली गई उसे मालूम हो गया कि इन्होंने मेरी ओर से सदा के लिए हृदय कठोर कर लिया है विपिन तो रोज सैर सपाटे करते, कभी कभी रात गायब रहते इधर आशा चिंता और दहराश से घुलते घुलते बीमार पड़ गई लेकिन विपिन भूलकर भी उसे देखने ना आता सेवा करना तो दूर रहा इतना ही नहीं वो दिल में मनाता था, था कि वो मर जाती तो गला छुपा आपकी खूब देखभाल कर अपनी पसंद का विवाह करता अब वो और भी खुलकर खेला पहले आशा से कुछ दबता था कम से कम उसे धड़का लगा रहता था कि कोई मेरी चाल ढाल पर निगाह रखने वाला भी है अब वो धड़का छूट गया कुआस नाव में ऐसा लिप्त हो गया कि मर्दाने कमरे में ही जमघटे होने लगे लेकिन विषय भोग में धन ही का सर्वनाश नहीं होता इससे कहीं अधिक बुद्धि और बल का सर्वनाश होता है विपिन का चेहरा पीला पड़ने लगा देह भी क्षीण होने लगी पसलियों की हड्डियां निकल आई आंखों के इर्द गिर्द गढ़े पड़ गए अब वो पहले से कहीं ज्यादा शौक करता नित्य तेल लगाता बाल बनवाता किन्तु मुख पर कानती न थी रंग रोगन से क्या हो सकता है एक दिन आशा बरामदे में चारपाई पर लेटी हुई थी इधर हफ्तों से उसने विपिन को न देखा था उन्हें देखने की इच्छा हुई उसे भय था कि वो ना आएंगे फिर भी वो मन को रोक न सके विपिन को बुला भेजा विपिन को भी उस पर कुछ दया आ गई आकर सामने खड़े हो गए आशा ने उनके मुंह की ओर देखा तो चौक पड़ी वो इतने दुबले हो गए थे कि पहचानना मुश्किल था वो बोली क्या तुम भी बीमार हो क्या तुम तो मुझसे भी ज्यादा घुल गए हो जिंदगी में रखा रखाई क्या है जिसके लिए जीने की फिक्र करू आशा जीने की फिक्र न करने से कोई इतना दुबला नहीं हो जाता तुम अपनी कोई दवा क्यों नहीं करते कहकर उसने विपिन का दाहिना हाथ पकड़कर अपनी चारपाई पर बैठा लिया विपिन ने भी हाथ छुड़ाने की चेष्टा न की उनके स्वभाव में इस समय एक विचित्र नम्रता थी जो आशा ने कभी न देखी थी बातों से भी निराशा टपकती थी अक्खड़पन था पर क्रोध की गंध भी न थी आशा को ऐसा मालूम हुआ कि उनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं विपिन चारपाई पर बैठे हुए बोले मेरी दवा अब मौत करेगी मैं तुम्हें जलाने के लिए नहीं कहता ईश्वर जानता है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता मैं अब ज्यादा दिनों तक न जीऊंगा मुझे किसी भयंकर रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं डॉक्टरों ने भी वही कहा है मुझे इसका खेद है मेरे हाथ तो तुम्हें कष्ट पहुंचा पर क्षमा करना कभी कभी बैठे बैठे मेरा दिल डूब जाता है सी आ जाती है। कहते-कहते एकाएक सारी देह में सनसनी सी दौड़ गई मूर्छित होकर चारपाई पर गिर पड़े और हाथ पैर पटकने लगे मुंह से फिचकुर निकलने लगा सारी देह पसीने से तर हो गई आशा का सारा रोग हवा हो गया वो मेहनतों से बिस्तर न छोड़ सकी थी पर इस समय उसके शिथिल अंगों में विचित्र स्फूर्ति दौड़ गई उसने तेजी से उठकर विपिन को अच्छी तरह लेटा दिया और उनके मुख पर पानी के छींटे देने लगी महरी भी दौड़ी आई और पंखा चलने लगी बाहर खबर हुई मित्रों ने दौड़कर डॉक्टर को बुलाया बहुत यत्न करने पर भी विपिन ने आंखें न खोली संध्या होते होते उनका मुंह टेढ़ा हो गया और बायां अंग शून्य पड़ गया हिलना तो दूर रहा मुंह से बात निकालना भी मुश्किल हो गया ये मुरछा नहीं फालिस था फालिस के भयंकर रोग में रोगी की सेवा करना आसान काम नहीं उस पर आशा मेहनू से बीमार थी लेकिन इस रोग के सामने वो अपना रोग भूल गई पंद्रह दिनों तक विपिन की हालत बहुत नाजुक रही आशा दिन के दिन और रात की रात उनके पास बैठी रहती उनके लिए पत्थी बनाना उन्हें गोद में संभल दवा पिलाना उनके जरा जरा से इशारे को समझना उसी जैसी धैर्यशील स्त्री का काम था अपना सिर दर्द से फटा करता ज्वर से देह तपा करती पर इसकी उसे जरा भी परवाह न थी पंद्रह दिनों के बाद विपिन की हालत कुछ संभली उनका दाहिना पैर तो लुंज पड़ गया था पर तोतली भाषा में कुछ बोलने लगे थे सबसे बुरी गत उनके सुंदर मुखी हुई थी वो इतना टेढ़ा हो गया था जैसे कोई रबर के खिलौने को खींच बढ़ा दे बैटरी की मदद से जरा देर के लिए बैठ या खड़े तो हो जाते थे लेकिन चलने फिरने की ताकत नहीं थी एक दिन उन्हें न जाने क्या ख्याल आया आईना उठाकर अपना मुंह देखने लगे ऐसा अकुरूप आदमी उन्होंने कभी न देखा था आहिस्ता से बोले आशा ईश्वर ने मुझे गरुर की सजा दे दी वास्तव में ये उसी बुराई का बदला है जो मैंने तुम्हारे साथ की अब तुम अगर मेरा मुंह देखकर घृणा से मुंह फेर लो तो मुझे जरा भी शिकायत न होगी मैं चाहता हूं कि तुम उसी का बदला लो जो मैंने तुम्हारे साथ किए हैं। आशा ने पति की ओर कोमल भाव से देखा और कहा मैं तो आपको अब भी उसी निगाह से देखती हूं मुझे तो आप में कोई अंतर नहीं दिखाई देता बिपिन वाह बंदर का सा मुंह हो गया है तुम कहती हो कोई अंतर नहीं मैं तो अब कभी बाहर ना निकलूंगा ईश्वर ने मुझे सचमुच दंड दिया बहुत यत्न किए गए पर विपिन का मुंह सीधा नहीं हुआ मुख का बाया भाग इतना टेढ़ा हो गया था कि चेहरा देखकर डर मालूम होता था हाँ पैरों में इतनी शक्ति आ गई कि अब वो चलने फिरने लगे आशा ने पति की बीमारी में देवी की मनोती की थी आज उसी पूजा का उत्सव था मोहल्ले की स्त्रिया बनाव सिंगार के जमा थी गाना बचाना हो रहा था एक सहेली ने पूछा अब तो तुम्हें तो उनका मुंह जरा भी अच्छा न लगता होगा आशा ने गंभीर होकर कहा मुझे तो पहले से कहीं अच्छा मालूम होता है चलो बातें बनाती हो नहीं बहन सच कहती हूँ रूप के बदले मुझे उनकी आत्मा मिल गई जो रूप से कहीं बढ़कर है विपिन कमरे में बैठे हुए थे कई मित्र जमा थे ताश हो रहा था कमरे में एक खिड़की थी जो आंगन में खुलती थी इस वक्त वो बंद थी एक मित्र ने चुपके से उसे खोल दिया और शीशे से झांककर विपिन से कहा आज तो तुम्हारे यहाँ परियों का अच्छा जमघट है विपिन बंद कर दो अजी जरा देखो तो कैसी कैसी सूरतें हैं तुम्हें इन सबों में कौन सबसे अच्छी मालूम होती है विपिन ने उड़ती हुई नजरों से देखकर कहा मुझे तो वही सबसे अच्छी मालूम होती है जो थाल में फूल रख रही है वार्ही आपकी निगाह क्या सूरत के साथ तुम्हारी निगाह भी बिगड़ गई मुझे तो वो सबसे बदसूरत मालूम होती है इसलिए कि तुम उसकी सूरत देखते हो और मैं उसकी आत्मा देखता हूं अच्छा यही मेसेज विपिन है जी हां ये वही देवी है